क्योंकि आपकी सफलता स्वागत आप है एक किसान कैसे बने जी हाँ आज के समय में किसान के बारे में बातें करने की जरूरत पड़ी है करियर एज ए किसान जी हाँ जीवन कौशल हमारा है एक किसान किस तरह से काम करता है और कैसे वो अपने करियर को निर्माण करता है जिसके बारे में आज बातचीत करेंगे एक सम्मानजनक स्थाई और भविष्य निर्माता करियर जिसको कहेंगे वो है किसानी साथियों भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ लगभग 55 से 60 परसेंट आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है फिर भी लंबे समय तक किसान को केवल परम्परागत पेशे के रूप में देखा गया करियर के रूप में नहीं आज समय बदल चुका है आधुनिक तकनीक सरकारी योजनाएं जैविक खेती एग्रो बिजनेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किसान को एक सफल उद्यमी एग्री एंटरप्रिनर बना दिया है किसान का करियर केवल खेती करना नहीं बल्कि धरती विज्ञान प्रबंधन और समाज सेवा का सुंदर संगम है तो साथियों आज हम लोग बात करेंगे एज ए आ, किसान एक अच्छा किसान एक उद्यमी किसान कैसे बने आप सुन रहे हैं रेडी मोदी पॉइंट सुनते रहो रहो। Oh, you. इसके रखवाले नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किसान कौन है जी हाँ किसान वो व्यक्ति है जो भूमि जल बीज और परिश्रम से अन्न फल सब्जी तिलहन दलहन कपास गन्ना मसाले आदि का उत्पादन करता है लेकिन आधुनिक संदर्भ में किसान केवल उत्पादक नहीं बल्कि योजनाकार वैज्ञानिक सोच वाला प्रयोगकर्ता, बाजार समझने वाला व्यापारी पर्यावरण रक्षक भी है साथियों हम लोग कभी कभी अन्न फल सब्जी तिलहन दलहन कपास गन्ना मसाले इनका उपयोग जरूर करते हैं लेकिन इसके पीछे जिस व्यक्ति की मेहनत है उसे हम नहीं समझ पाते है ना आज हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटी सी भूल कर रहे हैं अन्नदाता किसान भी योजनाकार है वैज्ञानिक सोच वाला प्रयोग करता है बाजार समझने वाला व्यापारी है और पर्यावरण रक्षक भी है जब हम इस संदर्भ में बात करेंगे इस तरह से सोचेंगे तो किसान की महत्वता को हम बढ़ावा देंगे और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है नए युवा है वो भी इस ओर अग्रसर होंगे और एक किसान बनने में उसे खुशी होगी उसे सम्मान मिलेगा और अच्छा महसूस करेगा लेकिन आज के समय में हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं ये किसान लोगों को बोले कि आप किसान बनो तो ऐसा लगेगा जैसे किसी आ, बहुत ज़्यादा जो है नीचे तपे पे ले जा रहे हो उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता वो समझता मजदूर का काम है है ना तो ये चीज़ बिल्कुल हमें बदलनी है लेकिन बदल तब सकते हैं जब हम उसे सम्मानजनक नजरों से देखना शुरू करें और उसके पीछे का अर्थ समझें साथियों साथियों पर मैं इसी बात को आपको बताने जा रहा हूँ किसान करियर का महत्व एक पहला देश की खाद्य सुरक्षा किसान के बिना देश भूखा रह सकता है अन्नदाता का योगदान अमूल्य है दूसरा स्वयं रोजगार और आत्मनिर्भरता खेती में स्वयं का व्यवसाय होता है कोई बॉस नहीं स्थायी आय के अवसर पशुपालन डेयरी मधुमक्खी पालन, पालन मशरूम मत्स्य पालन से बहुत आय संभव है प्रकृति के साथ जुड़ा मिट्टी मौसम और मौसम चक्र को समझने का अवसर तो साथ ही ये सारी चीजें एक विशेष व्यक्ति महत्व को दर्शाता है अगर हम इन चीज़ों को ठीक से समझे, तो जीवन में किसी भी व्यक्ति के कार्य को छोटा नहीं समझेंगे तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये सब चीज़ें करने के लिए आज प्रोफेशनल चीज़ें भी हमारे बीच में आ गई हैं पहले ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थी लेकिन आज समय के साथ साथ कही न कहीं ना कहीं व्यवसायिक मोड़ में शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन आया है अब इस परिवर्तन में हमें अपने आप को कैसे ढालना है आइए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो दिल्ली I came. नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में और आज हम बात कर रहे हैं एक किसान के बारे में जी हां एक किसान करियर कैसे अपनाया जाए तो किसान बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए पढ़ाई क्या होनी चाहिए मैं कहूं तो शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है लेकिन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं दसवीं या बारहवीं आप डिप्लोमा करने दसवीं या बारहवीं के बाद कृषि डिप्लोमा कर सकते हैं बीएससी एस एग्रीकल्चर कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीटेक कोर्सेस फ़ायदेमंद होते हैं और इसके साथ में मुख्य कौशल आता है धैर्य और मेहनत जोखिम उठाने की क्षमता नई तकनीक सीखने की इच्छा बाज़ार और लागत का ज्ञान जब आप इन चीज़ों को ठीक से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा किसान बनने की सारी क्वालिटी आपके अंदर आई जाएंगी क्योंकि साथियों जब फसल लगती है या लगाते हैं किसान तो धैर्य रखना पड़ता है चार या छः या आठ या एक साल का जो भी आपने प्रोजेक्ट फसल लगाई है तो उतना समय आपको वेट करना पड़ता है उतना समय उसका ध्यान देना पड़ता है चार महीने भी अगर आप आ, किसी फसल को लगाते चार महीने वाला तो चार महीने तक आपको लगातार निगरानी करनी पड़ती है हर चीज़ ध्यान देना पड़ता है छोटे बच्चे की तरह जब आप चार महीने आराम से धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे एक अच्छा जो है आपको फ़ायदा मिलेगा लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे कर देते हैं तो नुकसान जोखिम उठाने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी बारिश नहीं आया या बारिश ज़्यादा हो गया बाढ़ आ गया तो आपका फसल पूरी तरह से ख़त्म होता है तो ऐसे में आपको जोखिम उठाने की भी आपके अंदर पूरी क्षमता होनी चाहिए इसके साथ में आजकल नई तेकनीक बहुत आए हुए हैं उन तेक्निकों का प्रयोग करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं बाजार और लागत का ज्ञान भी होना चाहिए कभी कभी अगर हमें ज्ञान नहीं होगा अगर किसी चीज़ की भाव मार्केट में गिर गया है और आप उसे उगा रहे हैं तो आपको उसका उतना पैसा नहीं मिलेगा तो इसीलिए बाज़ार का ज्ञान हो कि बाज़ार में अब क्या चल रहा है किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उस अनुसार अगर आप खेती करेंगे फसल लगाएंगे तो आप जो है बैलेंस कर पाएंगे और अच्छी कमाई कर सकते हैं तो आई ऐसी सारी बातें हम लोग करेंगे ही और आगे बढ़ते हैं आधुनिक किसान के नए जो बातें हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं आधुनिक किसान किसे कहेंगे और क्या क्या चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करना है आप सुनाए हैं रेडियो माधवन एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो अब तुम ही इसके रखवाले ओ मेरे भगवान अब तुम ही इस इंट आठ एफ में प्रस्तुत करता है नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बातें कर रहे करियर ऑप्शन जीवन कौशल के बारे में आधुनिक किसान के नए क्षेत्र क्या क्या है इस पर बातें करते हैं और हमने देखा कि कैसे हमें एक फसल लगाने के बाद कितना धैर्य रखना है निगरानी रखना है और बाजार का अच्छा ज्ञान हो तेक्निक का अच्छा ज्ञान हो तो आपके अपने करियर में चार चांद लग सकते हैं तो आइए अब बात करते हैं आधुनिक किसान के बारे में आधुनिक किसानी के नए क्षेत्र के बारे में एक जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल जो है बड़ा बूम कर रहा है रसायनिक हादस्य मुक्ति खेती की बात हो रही है बाजार में दाम अधिक मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑर्गेनिक फसल को और स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना गया है इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है आज के समय में ये ट्रेंड फेमस हो रहा है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियों के साथ समझौता करके निश्चित आय भी प्राप्त कर सकते कई बार हम जो है बाज़ार में बेचने से कम लागत में आ, कम मिलता है मार्केट रेट हमें लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो डायरेक्ट फैक्ट्री खरीदे और फैक्ट्री में एक तय निश्चित आय जो है आपको मिल जाता है और आपको घूमना नहीं पड़ता या वेट नहीं करना पड़ता कभी कभी हमारे पास फसल ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में अगर डिमांड नहीं है तो कम भाव में लोग बनते हैं लेकिन वही चीज़ अगर हम स्टॉक करके रख सकते हैं तो जब बाजार में भाव बढ़ेगा या फिर वो मार्केट में जो चीज़ें आपके पास है वो कम होगी तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समझ होनी चाहिए और कॉन्टेक्ट फॉर्मिंग में कंपनीों के साथ समझौता करके एक निश्चित आय जो है आप रेगुलर ले सकते हैं जहाँ आपको ज़्यादा माथा नहीं करना है आपने फसल लगाई और चार महीने अब कंपनी आएगी खुद ही कटवाई करके वो लेकर जाएगी और आपको बैठे बैठे घर पर पैसे आ जाएंगे तीसरा एक टेक्निक आ गया है ग्रीन हाउस और पॉलिओस खेती जी हां साथियों ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है अगर ग्रीन हाउस और पॉलिवस का अब टेक्निक समझ लेते हैं और उसमें सब्जी उगाना शुरू कर देते हैं तो ये कम जमीन में अधिक उत्पादन भी देता है और साथ ही साथ फूल सब्जी विदेश विदेशी फसलें भी यहाँ पर उगा सकते हैं और विदेश एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है लेकिन इसमें ज्ञान और अनुभव होना बहुत ज़रूरी है चौथी बात आती है डेयरी और पशुपालन दूध की पनीर गोबर ग्याज नियमित आय देता है अगर आपके पास कम जमीन भी है लेकिन पशुपालन का अगर आपके पास शौक है आपको तो ये एक अच्छा दूध की पनीर गोबर ये सारी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा इनकम देने वाला एक सुंदर बिजनेस है एगरी स्टार्टअप ये पांचवा एक अलग जो है आधुनिक किसानी है तो यहाँ पर आप जो है एग्री स्टार्टअप में ड्रोन ऐप मिट्टी परीक्षण फसल सलाह फॉर्म टू मार्केट मॉडल ये जो है एक टेक्निक है जिसमें आप ड्रोन का इस्तेमाल करके दवाइयों का छिड़काव बहुत कम और जो टेक्निक एप्लीकेशन के माध्यम से आप मिट्टी का परीक्षण करके अच्छी फसल ले सकते हैं और वो फसल सीधे खेती से मार्केट में जा सकता है तो ये भी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग अगर बात करें अगर समझो आप दाल ही दाल की फसल लगा रहे हैं या आप बासमती चावल की खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर ये होता है कि आपके पास थोड़े से कुछ स्टार्टअप मशीनरी अगर लग जाती है तो आप जो है जैसे एक बोरी अगर आप बेच देते मार्केट में तो होलसेल मार्केट में आपको वो एक बोरी का समझो जो भी पैसा मिलेगा लेकिन अगर आप फॉर्म पे कुछ टेक्निकली चीज़ें ऐसे लगा देते हैं और एक एक किलो का पैकेट बना के अगर आप मार्केट में डायरेक्ट बेचते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट आपको देता है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको टेक्निकल टीम का सहयोग लेके कुछ पैकिंग मशीनस होते हैं सस्ते और अच्छे होते हैं उसको अगर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं और कुछ वर्कर्स को आप बढ़ा देते हैं तो आपका इनकम दोगना होने का चांसेस यहाँ पर है तो ये थी कुछ नए आधुनिक खेती की बातें आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के बारे में अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी आपको प्राप्त होता है यहां से आप लोन ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड से भी आपको कुछ हेल्प मिल सकता है फसल बीमा योजना से भी आपको मदद मिलती है सब्सिडी डीप इरीगेशन सोलर पम्प कृषि विज्ञान केंद्र के के द्वारा भी आपको ये योजनाएं किसान करियर को सुरक्षित और लाभकारी बनाती हैं तो ये सपोर्ट सिस्टम है आप इसका सपोर्ट लेकर अपने करियर को किसानी करियर को बेहतर बना सकते हैं तो आइए अब जाते जाते मैं दो कहानियाँ आपको बताऊंगा एक सुभाष पालेकर का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में इन्होंने अच्छी सफलता हासिल की महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसान आत्महत्याओं की समस्या गंभीर थी ऐसे समय में श्री सुभाष पालेकर स्वयं एक साधारण किसान परिवार से थे उन्होंने देखा कि रासायनिक खेती से लागत बढ़ती जा रही है और लाभ गढ़ता जा रहा है उन्होंने फिर इस बात को पूरी तरह से पलट दिया शून्य बजट प्राकृतिक खेती जी जीरो बजट नेचुरल फॉर्मिंग की अवधारणा को विकसित की और ये टेक्निक उन्होंने ऐसा किया कि देशी गाय जीवामृत बीजामृत और बिना रासायनिक खा परिणाम ये हुआ कि हजारों किसानों की लागत शून्य के पास आ गई और मुनाफा बढ़ा आज देश विदेश में उनके विचार अपनाए जा रहे हैं ये कहानी हमें ये बताती है कि किसान केवल खेत में नहीं बल्कि विचारों में भी क्रांति ला सकता है दूसरे हमारे तमिलनाडु के गांधी जिनको कहा जाता है नमलवार वार। एक साधारण किसान और पारिवार पर्यावरण कार्य रहे हैं उन्होंने जीवन पर प्राकृतिक खेती का प्रचार किया ना पुरस्कारों रखा ना की लालसा धरती शोषण नहीं संरक्षण करो ये उनका स्लोगन था और उन्होंने इस पर काफी काम किया और आज तमिलनाडु के हजारों किसान उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर जैविक खेती कर रहे हैं और सम्मानजनक जीवन भी जी रहे हैं साथियों यहाँ पर नलम्बर जो तमिलनाडु के गांधी है उनका कहना है कि किसान का करियर सेवा और संतुलन सिखाता है तो जब हम लोग सेवा और संतुलन बना के रखेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी और हम लोगों के लिए एक सेवक के रूप में रहेंगे तो लोग हमारी सेवा भाव से संतुष्टता का अनुभव करेंगे साथियों किसान करियर में काफ़ी चुनौतियां हैं जैसे मैंने शुरू में भी बताया था मौसम की अनिश्चितता के कारण भी आ, कुछ नुकसान हो सकता है बाजार व उतार चढ़ाव के कारण भी चुनौतियाँ आ सकती हैं शुरुआती पूंजी के लिए भी चुनौती आ सकती हैं सही जानकारी का अभाव भी आपको मुश्किल में डाल सकता इसलिए सही जानकारी हो पूंजी हो आपके पास बाजार भाव का उतार चढ़ाव का ज्ञान हो मौसम की जानकारी भी अच्छी आपके पास हो लेकिन ज्ञान तकनीक और सहयोग ये चीज़ें आपको हमेशा हेल्प करती हैं ये चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करती है तो इसीलिए ज्ञान टेक्निक और सहयोग का हमेशा प्रयोग करें और युवा क्यों चुने किसान करियर अगर आप सोच रहे होंगे चलिए ये तो बुजुर्गों का काम या गांव में रहने वालों का युवा लोगों के लिए तो बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि युवा भी किसान करियर चुन सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी और खेती आने वाले भविष्य को निर्धारित कर रही कम पढ़ाई में भी बड़ा व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलता है समाज में सम्मान प्राप्त होता है देश सेवा का सीधा मार्ग है किसान तो आज का किसान लैपटॉप मोबाइल ड्रोन और ट्रैक्टर सब साथ लेकर चलता है तो इसीलिए हमारी युवा साथियों का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वागत है साथियों किसान होना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक गौरव गौरवपूर्ण करियर विकल्प है ये करियर आपको आत्मनिर्भर बनाता है प्राकृति से जोड़ता है समाज का पेट भरने का सौभाग्य देता है यदि युवा पीढ़ी यदि युवा पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ खेती को अपनाए तो किसान न केवल समृद्ध होगा बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाएगा तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान केवल नारा नहीं बल्कि एक सशक्त करियर की पैटर्न है इन्हीं शुभ के साथ आप किसान बने और आधुनिकता को अपनाकर अपना जीवन और दूसरों का जीवन को समृद्ध करें इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर ऑप्शन में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो